वेदय संदोग उपनिषद इसमें अध्याय में तत्व इस महावाक्य का उपदेश किया गया जिससे ये अध्याय अत्यंत प्रसिद्ध है पिता पुत्र का संवाद है वेद अध्ययन करके बारह वर्ष के पश्चात पुत्र आने पर उसके औधत्य विनम्रता का अभाव आदि देखकर के पिता ने उनसे पूछा तुम इतने बड़े महामना, अपने को बड़े विद्वान मानते हो नम्रता का अभाव है क्या तुमने ऐसे कुछ आदेश पूछा था आचार्य गुरुजी से जिसे अश्रुत भी श्रुत हो जाए जिसके श्रवण से अश्रुत भी श्रुत हो जाए अज्ञात भी ज्ञात हो जाए तो पुत्र ने कहा ये कैसे हो सकता है अज्ञात भी कैसे ज्ञात हो जाएगा एक वस्तु के ज्ञान होने से सब अज्ञात का ज्ञान कैसे ये तो अद्भुत है कथमनु अनु स्वभागव सादेश ऐसा कहने पर पिता फिर उपदेश करते हैं दृष्टान्त देते हैं एक के ज्ञान ज्ञात होने से सब कैसे ज्ञात हो जाता है उसके लिए दृष्टान्त यथा यहाम्येक मृत्पिंडेन विकारो विज्ञात सैद्वाचारंभ नामेय मृत्तिव्यम हे सौम्य पूर्वपुस्में तृतीय मंत्र का अच्छा किमित अभी तेदिगत पुत्र आत्मिद्या स्वेद अध्ययन करके आया अधीतसर्वेद अध वेदा ये न पुत्रेण संपूर्ण वेद अध्ययन करके आया और अधिगत तदर्थ अधिगत तदर्थ ये न वेद के संपूर्ण अर्थ को जिसने जान लिया ऐसे पुत्रों के लिए फिर आत्मविद्या के विषय में पिता पूछते क्यों आत्मविद्याम अध्य आत्मविद्या को विषय करके पिता क्यों पूछते हैं आदि तस्वर्वेदाध्ययनादीन कृतार्थत्वात् संपूर्ण वेद का अध्ययन ज्ञान होने से तो, तो कृतार्थ हो गया और आत्मिद्यास प्रश्न क्यों हे इशंकर्वान भाष्यामी तम आदेश विसृनस्ट येन आदेशन श्रुते अश्रुतमप्य श्रुत उपदेश केश यदेशन श्रुतेन जिस उपदेश श्रवणकर्ण के पश्चात अश्रुत अन्य भी श्रुत हो जाएगा और अमत भी मत हो जाएगा अमत का अर्थ अतर्कितम जिसके तर्क विचार नहीं किया वो भी तर्कित तो हो जाएगा और अभिज्ञातम विज्ञातम जो विज्ञात नहीं निश्चित नहीं है अनिश्चित है वो भी विज्ञात होता हो जाता है का अर्थ निश्चित हो जाता है यहाँ कहते सब जितने वेदार्थ ज्ञान जितने ज्ञान भी हो जाए कृतार्थ था तभी ब्रह्म विद्या के से ब्रह्म विद्या के बिना सर्वं चन्यत वेद्यम सर्वनपेदी सर्वचे अगम्या यदात्मतत्व न जानाति इत्याख्यायिका तो अवगम्य पिता पुत्र के आख्यायि का संवाद से ये निश्चय होता है सर्वनपेदी सारे वेद गोचार्य वेदे वेद होता है अंगी वेद का छे अंग हे शिक्षा कल्प व्याकरण निरुत छंद ज्योतिष अंगी जैसे चैत्र आगत चैत्र के नाम ले लिया तो चैत्र के हाथ पाद कान नाक सब है नहीं कि घर में रख करके आएगा अंगी के ग्रहण करने से अंगों का ग्रहण हो जाता है इसी प्रकार वेद के नाम लेने से वेद के अंगों का भी ग्रहण हो जाएगा तो सारे वेद और वेद के अंग छः सब को अध्ययन करने पर भी सर्वमच अन्यत वेद्यम अधिकम और बाकी जो है अन्य वेद्य को जानने के पश्चात भी कोई कृतार्थ नहीं हो सकता है अकृतार्थवती कृतार्थ नहीं कृत अर्थ हो ये न स कृतार्थ जो प्रयोजन सब सिद्ध हो जाए और कुछ करना बाकी नहीं रहे तब कृतार्थ होता है ओ आत्मविद्या के बिना ब्रह्म विद्या के बिना अन्य जितने सब के ज्ञान होने पर भी अकृता थे बवती कृतार्थ नहीं हो सकता है जब तक आत्मतत्व तो न जानाती यत आत्मतत्व तो न जानाती हाँ आत्मतत्व तो के ज्ञान हो जाए तब कृतार्थ हो जाएगा यही अर्थ आख्यायिका तो अवगम्यत आख्यायिका से जाना जाता है तदैदा अद्भुत श्रोता ये तो बड़ा आश्चर्य अद्भुत है एक एक के ज्ञान से अन्य के ज्ञान हो जाएगा व्याकरण बहुत पढ़ने पर भी छंद का ज्ञान नहीं होता है छंदशास्त्र ज्ञान होने पर भी ज्योतिष का ज्ञान नहीं होता है और एक एक के ज्ञान से सब का ज्ञान कैसे हो जाएगा कथम नो तद अप्रसिद्धम ये तो कहीं प्रसिद्ध नहीं कि अन्यत अन्य विज्ञान है विज्ञान भवती दूसरे ज्ञान से अन्य का ज्ञान हो जाएगा एक ज्ञान से दूसरे का ज्ञान कैसे होगा ये कहीं प्रसिद्ध नहीं मन्वा पृछति स मनते शिष्य पृछता हे कथम नु भगवत स आदेश भवती हे कथ नु कह हे भगव स आदेश कथम होती आदेश कैसे होगा टीकामे तदेत अद्भुत शुवा आह इुक विवृणति अद्भुत सुनकर कहा, कहा कथम नु स आदेश भगवत होती ऊपर उत्तर देते हैं यथाशम एक है ना मृत पिंड न सर्व मृणमय विज्ञातम एक मृत पिंड का ज्ञान हो गया तो मिट्टी से बना गया जितने घट शराब आदि सकुड़ा आदि जितने भो सबका ज्ञान हो जाता है सर्व मृणमय मिट्टी के कार्य सब विज्ञात तो हो जाते हैं वाचारंभम वाणी का आलम्बन मात्र विकार कार्य कार्य केवल वाणी का आलम्बन शब्द प्रयोग किया जाता है नाम नामधेयम विकार कार्य कोई अतिरिक्त मिट्टी से भिन्न नहीं है घट शराबादी शब्द प्रयोग करते हैं किंतु मिट्टी से मृद व्यतिरित कुछ अलग उसकी सत्ता नहीं नाम मात्र है नाम एवं नामधेय कार्य सत्य नहीं है नाम मात्र विकार वाणी का आलंबन है मृत्ति का इतव सत्यम मिट्टी सत्य है कारण ही सत्य है मृत्ति कहने से कार्य के अपेक्षा है कारण सत्य है मिट्टी को जब विचार करेंगे वो भी अपने कारण से भिन्न नहीं है कारण ही सत्य है मिट्टी भी मिथ्या है इस प्रकार क्रम से सब के कारण ब्रह्म ही सत्य है और सब मिथ्या है तो एक ए, जिस प्रकार मिट्टी के ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाता है मिट्टी के कार्य इस प्रकार एक कारण के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा ये दृष्टान्त दिया कारण तो कारणसव का कारण ही सत्य है यथा भवति यहाणु हे सौम्य आदेश जैसे होता है सुनो हे सौम्य सौम्य हे प्रिय दर्शन प्रिय यथा लोके कुम्भादि मृतपिंड कुंभादूते विज्ञातेन सर्व तद्कार जात मृन्म मृद्विकार जाता सैत् लोक में ये प्रसिद्ध है एक है न मृत पिंड न विज्ञाते है न। मिट्टी के पिंड ज्ञात हो गया ये मिट्टी है उस मिट्टी क्या है कर्क कुंभ आदि कारण होते न करक कुंभ आदि के कारण कुंभ तो घट है करक एक प्रकार बर्तन मिट्टी का कमंडलों को भी करक कहते हैं मिट्टी से बनाते अलग अलग प्रकार बर्तन आजकल कम हो गया पहले विभिन्न प्रकार बर्तन सुंदर बनाते घड़ा में भी जैसे कमंडोल में अभिषेक करने के लिए जैसे घड़ा में अभी भी पानी पीने के लिए बनाते हैं जितने मिट्टी के बर्तन सबका कारण मिट्टी पिंड वो कारण के ज्ञात विज्ञात ज्ञान के ज्ञान हो जाने पर सर्वम अन्यत अन्य जीतने अन्य किसको लेना तद मिट्टी के कार्य वर्ग जितने है मृणमयम मिट्टी ud के कार्य विकार जात विज्ञात हो जाता है टीका में मृंडमय व्याख्य मृद विकार जाता भाष्यमाया मृदमय मृणमय उसके मृद विकार जात मृणमय का मृद विकार जात मिट्टी के कार्य वर्गे तद्य मृत्पिंडेन विज्ञातेन विज्ञात सैत् मृतपिंड ज्ञात हो गया तो उसके कार्य विज्ञात हो जाता है तथा अन्य सर्व कारणे न विज्ञाते न तद विकार जातम विज्ञान तो इसी प्रकार जितने कारण के ज्ञात तो ज्ञान हो जाए तो जितने कार्य उसी कारण का कार्य उपादान कारण के ज्ञान होने से, का हो के से कार्य का ज्ञान हो जाता है निमित्त कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान नहीं होता है घटो बनाने वाले कुलाल कुल को देख लेने से घट्ट का ज्ञान नहीं होगा सुवर्ण बनाने सुवर्ण के भूषण बनाने वाले सोनार है सोनार को देख लिया तो भूषण का तो ज्ञान हो गया ही नहीं किंतु सुवर्ण के ज्ञान होने पर भूषण का ज्ञान हो जाता है उपाधान कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है निमित्त कारण के ज्ञान होने से कार्य का ज्ञान ऐसा नहीं मकान बनाने वाले कितने निमित्त है कितने बनाने वाले घट बनाने वाले कुलाल कुल मर जाने पर भी घट रहता है उपादान कारण के बिना कार्य नहीं रहेगा उपादान कारण से भिन्न कार्य की सत्ता है ही नहीं मिट्टी अलग कर दें तो घट नाम को कोई वस्तु है ही नहीं तंतु के बिना पट्ट की सत्ता नहीं है इसलिए पट तो तंतु ही है घट मिट्टी मृद ही है मिट्टी का ज्ञान हो जाने से घट का ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार जितने भी कोई उपादान कारण हो उपादान कारण के ज्ञान होने से उसके विकार जातम कार्य जीतने सब विज्ञात हो जाते हैं अन्य विज्ञात अन्य विज्ञानम अदृष्टत्वाद अदृष्टमित संकते अभी शंका करता है पुत्र अन्य विज्ञानम अन्य विज्ञानम अन्य विज्ञात अन्य विज्ञान अन्य के ज्ञान से अन्य ज्ञान हो जाता है ऐसे तो नहीं दिखा गया गुरुकुल में रह करके कितने पढ़ा कि जब तो ज्योतिष नहीं पढ़ा था ज्योतिष का ज्ञान नहीं हुआ था ज्योतिष का ज्ञान हो जाने पर भी आयुर्वेद शास्त्र नहीं पढ़े तो आयुर्वेद का ज्ञान नहीं होता है अन्य विज्ञान से अन्यत ज्ञान नहीं होता है दिखा नहीं गया ये तो अशृष्ट आयुतम ये शंका करता है कथम मृतपिंड कारणे विज्ञाते कार्यम अन्यत विज्ञातम से कारण तो मृत पिंड है यह तो कार्य से भिन्न है कार्य से भिन्न कारण के ज्ञान हो जाने से कार्य तो उससे भिन्न है घटा दी वो कैसे ज्ञान तो हो जाएगा अन्य के ज्ञान से अन्य का तो ज्ञान होता ही नहीं टीका में कार्य कारण और अन्यवासी देर में एवं यदि परिहर शंका करने वाले का अभिप्राय कारण से कार्य भिन्न कार्य से कारण भिन्न अत्यंत दिन्न भिन्न है कार्य कारण ओर अन्य भिन्न होने से भिन्न के ज्ञान से भिन्न ज्ञान कैसे होगा ज्योतिष के ज्ञान से आयुर्वेद का ज्ञान कैसे होगा आयुर्वेद ज्ञान से छास्त्र का तो ज्ञान नहीं होता है और उसके ज्ञान से व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है विभिन्न शास्त्र कितने हैं तो ज्ञान क्यों नहीं होता है तो ये कहते कार्य कारण जहाँ है अन्य कार्य कारण में अन्यत्व तो नहीं है ज्योतिष शास्त्र आयुर्वेद शास्त्र ये शास्त्र में कार्य का नहीं है अन्य के ज्ञान से अन्य ज्ञान नहीं होता है क्योंकि कार्य का नहीं है कार्य का अनुभाव जहाँ है कारण के ज्ञान से कार्य ज्ञान होता है और तुम जो सोचते है कार्य अलग कारण अलग ये ठीक नहीं है कार्यकारण और अन्यत्व सिद्ध है अन्यत्व सिद्ध नहीं है भिन्नत्व तो नहीं है मिट्टी अलग कर देखो घटक है तंतु पृथक कर देखो पटकहाँ है कारण से कार्य भिन्न नहीं है नएम की सिद्धांत नहीं क्यों किोषण नहीं तो तदे स्फुट दूसरा स्पष्टीकरण भाष्यमी कारणेन अन्य कार्य से कार्य कारणेन अन्य कार्य कारण से अन्य नहीं होता है कार्य हे घट कारण है मृत कार्य कारण कार्य कारण कार्य कारण से अभिन्न है भिन्न नहीं है घट मृद रूप है किंतु मिट्टी घट रूप नहीं है घट को तोड़ देंगे तो मिट्टी रहेगी मिट्टी के बिना घट रहेगा हाँ इससे समझ है न मिट्टी के बिना ये पुष्प को तोड़ देंगे तो एक लेखनी रहेगी लेखनी को तोड़ देंगे तो पुष्प रहेगा क्योंकि तो लेखनी से पुष्प भिन्न पुष्प से लेखनी भिन्न है भिन्न होने के कारण इसके अभाव से रह जाता है पुष्प के अभाव से लेखनी रह जाती है इसी प्रकार ये पट्ट में से जितने तंतु को अलग अलग निकाल देंगे तो पट्ट रहेगा क्यों नहीं रहा पट्ट तंतु से भिन्न नहीं है तंतु से पट्ट भिन्न नहीं है तंतु को अलग कर देंगे पट रहा पट्ट जब नष्ट हो गया क्या तंतु रहेगा पट्ट नष्ट होने का तंतु रह गया पट्ट से तंतु को अलग करेगा तो तंतु रख दिया पट रहा पट्ट जब नहीं रहेगा तंतु रहेगा हाँ अं। घट नहीं रहने पर मिट्टी रहेगी घट बनने के पहले मिट्टी थी घट को तोड़ देंगे तो मिट्टी रहेगी तो कैसी दवा हुआ घट से मिट्टी भिन्न है ए घट से मिट्टी भिन्न है यदि भिन्न नहीं होता घाटा के बिना मिट्टी नहीं रहनी चाहिए कोई कोई कहते घटा से मिट्टी भिन्न नहीं है घाटा से मिट्टी भिन्न क्या है घाट बनने के पहले भी मिट्टी थी घट्ट बनने के बाद तोड़ दो मिट्टी रहेगी मिट्टी ही रहती घट को तोड़ देते मिट्टी सुबह ने भूषण बनाया और भूषण सो तोड़ करके पिघाली पिघाल दिया सोना है या नहीं भूषण के बिना सोना रहता है नहीं तो क्या सिद्ध हुआ भूषण से सुवर्ण भिन्न है सुवर्ण भूषण से भिन्न है।, है नहीं कोई कहते भूषण सुवर्ण से भिन्न है और सुवर्ण से भूषण भिन्न सुवर्ण से भूषण भिन्न सुवर्ण से भूषण भिन्न है या नहीं भूषण से सुवर्ण भिन्न है, है? है। भूषण से सुवर्ण भिन्न है भूषण से सुवर्ण भिन्न है सुवर्ण भूषण से सुवर्ण भूषण से दिन्न है। दिन्न है। भिन्न है क्या है सुवर्ण भूषण से भिन्न है भूषण से सुवर्ण भिन्न है सुवर्ण से भूषण भिन्न नहीं है भूषण सुवर्ण से भिन्न नहीं है भूषण सुवर्ण से भिन्न नहीं है सुवर्ण भूषण से भूषण से सुवर्ण भिन्न है, भिन्ना भिन्ना है।, है। हाँ ध्यान रख करके विचार करके निश्चय करना कारण के बिना कार्य नहीं रहेगा इसलिए कार्य कारण से भिन्न नहीं है कार्य को तोड़ देने पर भी कारण रहता है इसलिए कारण कार्य से भिन्न है डर लगता है भूलने के लिए <laughs> कारण कार्य से भिन्न है और कारण कार्य से भिन्न है कार्य कारण से भिन्न नहीं है कारण से कार्य भिन्न नहीं है कार्य कारण से कहो कारण से कार्य कहो अर्थ समझ करा एक बार का कार्य कारण से दूसरे बार कारण से कार्य वो अलग हो क्या तो भिन्न या नहीं बताओ कार्य कारण से भिन्न या नहीं कार्य कारण से भिन्न नहीं कार्य से कारण भिन्न है देखो दिया है कारण नवाद कार्य से कार्य कारण से भिन्न नहीं अभिन्न है ठीक है मैं तदव स्फुटी जन्मसे अन्य विज्ञाते अन्यत तो न ज्ञाएते थी अन्य के ज्ञान होने पर अन्य ज्ञात नहीं होता है जो मानते हो सत्यम एवं स्या ठीक है अन्य के ज्ञान से अन्य का ज्ञान नहीं होता वो ठीक है यद्यप यद्यपि यदि यदि अन्यत तो कारणा कार्य सियात सत्यम एवं स्या क्या कि विराम चाहिए विराम चाहिए सत्यम एवं स्याद यदि अन्यत कारणात कार्य सिया कारणा कार्य यदि अन्यत स्याद कारण से कार्य यदि अन्य होता कारण से कार्य अन्य है क्या हाँ इतने जल्दी आलस्य हो जाएगा कारण से कार्य अन्य हाँ क्या कहते सत्यम एवं स्याद यदि अन्यत कारणात कार्यम सैद कारण कार्य यदि अन्य होता क्या होता कार्य से अन्य यदि होता कार्य कारण अन्य है या नहीं नहीं न तो अन्यत कारणात कार्यम कार्यम कारणात अन्यत अन्य न कार्य कारण से अन्य नहीं है अन्य नहीं से कारण तो के ज्ञान होने से कार्य के ज्ञान हो जाएगा क्योंकि अन्य नहीं है कार्य कारण से कार्य अलग है नहीं होने से कारण के ज्ञान होने से कार्य का ज्ञान हो जाएगा ठीक है मैम अन्य भावे लोक प्रसिद्धि विरोधम शंकते अभी ये शंका करता है पुत्र श्वेतकेतु अन्य कैसे नहीं कहते लोक में कहते ये कारण है मिट्टी कारण है अरे घट कार्य यदि अन्य नहीं तो इसको कारण इसको कार्य क्यों कहते हो यदि घट्ट मिट्टी से अलग नहीं मिट्टी कारण है तो घट्ट का भी कारण कहो कहते हैं घट्ट कार्य है मिट्टी कारण ये क्यों कहते हैं यदि अन्य नहीं कथन तरी इदम लोके इदम कारणम कथन तरी इदम लोके इदम कारणम अयम अशिकार यह कारण का है ये इसका कार्य है ये कैसे कहते हैं यह कारण मिट्टी कारणे है और अयम घट अशिकार इसका कार्य ये कैसे कहते हैं कार्य कार्यकारण भिन्नता व्यवहार होता है उत्तर देते सुनो श्रृणु सुनु वाचारंभण वाचारंभण में जो वाचारंभण है वाच अर्थ में टिका हाँ, में भी है हाँ दी गया टीका में वाचारंभण मितेती तृतीया षष्ठ्यर्थ दृष्टव्या वाचा तृतीय विभूति है वाचा का क्या अर्थ होगा वाणी से नहीं ये तृतीय है षष्ठी के अर्थ में तृतीय विभूति का तो रूप है अर्थ षष्टी लेना ऐसे वेद में प्रयोग होता है सुपाम सुलुक पूर्व सवना चैया डाढ़ जाल सूत्र है प्रथम विभूति तो कहीं भी हो जाएगा अरे वाचा यहाँ तृतीय है किन्तु ष्ठी अर्थ में लेना तो वाचा का अर्थ करना कर पन, करना पड़ेगा वाणी का आलंबन है षष्ठी अर्थ में वाचा इत तृतीय षष्ठी अर्थ समझना वाणी का आलंबन है मात्र कार्य केवल वाणी का आलंबन आश्रय है शब्द का आश्रय मात्र कार्य कुछ है नहीं शब्द प्रयोग किया जाता घट करके वाघ आलंबनम वाचा आरंभन वाघ आलंबन मित विकारो कार्य वाणी का आलम्बन शब्द का विषय केवल शब्द प्रयोग किया जाता है घट कुंडलादि नामध्येय नाम नाम एव नामधेय नाम, नाम शब्द से ध्येयट धेय प्रत्यय होता है स्वार्थ में भाग रूप नाम नाम शुटवाच्य भागध्येय रूपधेय नामधेय स्वार्थ में ध्येय होता है नामध्येय का अर्थ नाम ही है। केवल नाम मात्रे टीका मे नामेयम अर्थ कथयति नामधेय का नाम कवल बाघालबन मामिकाज्वालमन मत्र हे कवलनाम हि हे नाम नाम, नाम, नाम ही है नाम से सेल कुछ नहीं नाम नाम वस्तु न विकार कार्य नाम को कोई वस्तु हे नहीं कारण से भिन्न परमा तो तो मृत्ति के मिट्टी ये घट बन जाने पर मिट्टी रहती है घट के पहले बनने के पहले मिट्टी बनने के बाद तोड़ देंगे तो तीनों काले में रहने वाली सत्य ही सत्य हे मृत्ति है तो सत्य वस्तु अस् मृत्ति सत्यवस्तु टीका विकार से मिथ्यां पर आशंक तो तो विकार कार्य मिथ्या है मिट्टी से अलग उसकी सत्ता नहीं है किम परमार्थ तोस्ती तो वास्तव क्या है इतिहास के मृत्यु के इतव सत्य मिट्टी ही सत्य है घट मिट्टी से अतिरिक्त है दो घट मिट्टी ही है मिट्टी ही है घट मिट्टी से घट भिन्न है या अभिन्न है भिन्न है क्या मिट्टी से घट भिन्न है और अत्यंत अभिन्न है अत्यंत अभिन्न भी नहीं कह सकते हैं भिन्न नहीं है घट मिट्टी से भिन्न नहीं है अत्यंत अभिन्न भी नहीं कह सकते हैं यदि अत्यंत अभिन्न है तो फिर घड़ा क्यों लाते हो मिट्टी में पानी रख कर पियो भिन्न नहीं है घट की सत्ता मिट्टी की सत्ता से अलग नहीं है मिट्टी के बिना घट्ट नहीं रहेगा उसकी सत्ता अलग नहीं है किंतु तो मिट्टी घट्ट अत्यंत अभिनय सा नहीं भिन्न भी नहीं कर सकते अभिन्न भी नहीं कर सकते वो भय भी नहीं कर सकते इसलिए घट्ट भी अनिर्वचनीय है राज्य में जो सर्प दिखता है वो रजू से भिन्न है या नहीं राज्य में जो सर्प वो रज्जु से भिन्न है या नहीं बोलो भिन्न नहीं है तो अभिन्न है अत्यंत तो अभिन्न भी नहीं भिन्न भी नहीं उभय भी नहीं इसलिए सर्प भी अनिर्वचनीय है भिन्न नहीं कह सकते, अभिन्न नहीं कह सकते, उभय भी नहीं कह सकते माया भी इस प्रकार ब्रह्म से भिन्न नहीं और अत्यंत अभिन्न भी नहीं उभय भी नहीं और तो अनिर्वचनीय है विवेक चुड़ावणी से आता शोक भिन्न न अभिन्न नये आत्मकान भिन्न नहीं अभिन्न नहीं उभय आत्म का भी नहीं जैसे सत्य सत्य नहीं असत्य नहीं उभय भी नहीं रजु सर्प सत्य है सत्य सत्य न बाध्य तजु ज्ञान से बाधित तो हो जाता है और यदि असत कहेंगे असत बंध्यापुत्र सस विषाण उसकी प्रतिति होती प्रत्यक्ष किसने देखा है बंध्यापुत्र असत्य न प्रतिहत और उभय असंभव है सत्य नहीं असत्य नहीं उभय भी नहीं तो रज सर्प क्या है अनिर्वचनीय इसी प्रकार कार्य भी अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय को ही मिथ्या कहते हैं घट अनिर्वचन घट मिथ्या है कारण सत्य है कारण ही सत्य है ये तीन दृष्टान्त दिया एक मृतपिंड एक सुवर्ण और एक लौह तीनों में समान प्रकार अर्थ है यथा सौम्य लोह मणिना सर्व लोहम विज्ञात सियाद वाचारंभण विकारो नाम देहमीत्यवस्यम हे समय यथा एक लोहमणिना ज्ञातेन लोहमणि सुवर्ण पिंड सुवर्ण हे लोह मणि हे लोह सुवर्ण एक सुवर्ण के ज्ञात हो जाने से जितने सुवर्ण का कार्य हे कटकुंडल मुकुटाधिभूषण सर्व लोहमयं विज्ञात सियाद ये सब सुवर्ण के जितने कार्य सब ज्ञात हो जाते हैं क्योंकि वाचा वाचारंभण वाणी का आलंबन मात्रे है विकार कार्य शब्द का आलंबन विषय है विकार कार्य है नाम ध्येय नाम मात्र है अर्थ कोई सुवर्ण से बिना है ही नहीं लोह मित्यव सत्य में लोह का सुवर्ण सुवर्ण शुवन्न ही सत्य है कारण ही सत्य है अर्थ समान है पूर्व पर्याय वर्तमान यथा समय के न लोहमणि न सुवर्ण पिंडे न लोहमणि का क्या अर्थ है सुवर्ण सुवर्ण का पिंड विज्ञात हो जाने पर सर्व अन्यत विकार जातम सब अन्य कार्य किसके कार्य है सुवर्ण का यहाँ मिट्टी का नहीं लेना यहाँ सुवर्ण का लेना सुवर्ण का कार्य क्या का है कटक मुकुट आदि कटक है कंकण मुकुट केवरे बाजूबंध आदि से विभिन्न प्रकार के भूषण सुवर्ण से बनाते हैं जितने भी हो विज्ञात तो हो जाता है विज्ञात तो क्या सो सोना ही जान लिया जितने भूषण हो सोनारे के पास ले लो बिक्र करने के लिए और तो तोड़ मड़कर कर पिघाल कर देखे क्या इतने सोना है सोना ही है भूषण नाम अलग है अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम अलग अलग रूप नया नया भूषण अलग अलग प्रकार बनाए किंतु सौ सो सोनायी हे वाचारंभण इत्यादि सामनम वाचारंभण नाम थे समाने जिस मिट्टी का मिट्टी ही सत्य है या सुवर्ण ही सत्य है अन्य जितने कार्य कार्यवर्ग मिथ्या हे यहां नख निकृंतन सर्वकाय संविज्ञात सैद वाचारंभम विकारो नामधेयम कृष्णा समित्ते सत्यमेव सौम्य आदे स आदेशो भवती यथा सौम्य है सौम्य एक नख निकृितन नख नख को काटने वाला छेदन करने वाले नाखन कहते नखन निकिंतन लोहे का बनाते ना काटने ना नख काटने के लिए नख निकिंतन न उसके ज्ञात हो जाने से लोहो के लोह के कार्य के कारण हो गया लोह पिंड के ज्ञात तो हो जाने से सर्व कार््ष्नायसम विज्ञातम कृष्णम अय कृष्ण तस्य विकार तस्वीकारयम काले लोहा अय शब्द लोह शब्द सुवर्ण में प्रयोग कर देते हैं तो कार््ष्नाय से कृष्ण लोहा काल लोहा लोह जितने कार्य लोह का कार्य सब का ज्ञान हो जाता है लोहपिंड के ज्ञान होने से क्योंकि भाषारंभणम वाणी का आलम्बन मात्र शब्द प्रयोग होता है विकार कार्य नाम मात्र है कृष्णा ऐसा मित्ते सत्यम लोहाई सत्य है एवं सम्य इस प्रकारे समय स आदेश भवती वह आदेश इस प्रकार है एक सब का कारण है जिसके ज्ञान होने पर सब अन्य सब का ज्ञान हो जाएगा भाष्य में यथा समय एकेन नख निकृंतन उपलक्षित न यहाँ जो नख निकृंतन कहा गया श्रुति में ये उपलक्षण है उससे लेना किसको लेना कृष्णायस पिंडे न लोह पिंडा एक जैसे मृत पिंडा है घटक शराब आदि का कारण लौहपिंड इस प्रकार जितने लौह कार्य का कारण है लौहपिंड एक जान लिया सर्वम कायस क्या है कृष्ण आय से विकार जातम लोह के कार्य जितने लोह के कार्य सो वह विज्ञात हो जाते हैं समानम अन्यथ बाको समान है आचारम भणम विकारो नामध्य कृष्ण आय सेव सत्यम टीका में एक तीन दृष्टान्त पहले मिट्टी सुवर्णा और लोहा तो एक दृष्टान्त देने से तो अर्थ सिद्ध हो जाएगा कारण के ज्ञान से कार्य ज्ञान हो जाता है तो तीन दृष्टान्त क्यों एक न दृष्टान्त न विवक्षिता अर्थ सिद्ध हो किम अनेक दृष्टान्त उपादान न इतिहास क्या एक ही दृष्टान्त से जो विवक्षित अर्थ है कारण ही सत्य है कार्य मिथ्या है कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाता है यह अर्थ जब सिद्ध हो जाता है अनेक दृष्टान्त उपादान किम अनेक दृष्टान्त ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है इत आशंका करके कहते हैं भाष्य में अनेक दृष्टान्तोपादान दाष्टान्तिक अनेक भेद अनुगमार्थम दृढ़ प्रतीत्यर्थम च अनेक दृष्टान्त इसलिए ग्रहण किया उपादान ग्रहणम कि इसलिए दाष्टान्तिक अनेक भेद अनुगमार्थम दृष्टान्त से सिद्ध अर्थ को जहाँ घटाते हैं उसको कहते हैं दाष्टान्तिक दाष्टान्तिक होता है अन्य पृथ्वी जल तेज वायु आदि जितने भेद है सबका ग्रहण करने के लिए कारण के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है सारे प्रपंच एक अद्वितीय ब्रह्म से उत्पन्न होने से ब्रह्म के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा ये दार्ष्टान्तिक में पृथ्वी हो जल हो वायु हो आकाश हो पेड़ हो पत्थर हो कुछ भी हो सब कुछ एक कारण के ज्ञान से सब ज्ञान हो जाएगा ये बताने के लिए अनेक कार्य अनेक प्रकार है सर्वत्र घटाने के लिए और दृढ़ प्रतीत्यर्थम दृढ़ निश्चय होने के लिए दृष्टान्त बार बार एक मिट्टी फिर सुवर्ण फिर लोह ऐसे दृष्टान्त कहने से दृढ़ निश्चय हो जाएगा कारण के ज्ञान से कार्य ज्ञान होता है और सारा जगत का यदि एक कारण होगा उत्पादन कारण उसके ज्ञान से सारा ब्रह्मांड सौ का ज्ञान हो जाएगा एवं समय से आदेश यो मये उक्त जो मे नि आदेश उपदेश हो मै ने कहाता मय उक्त उत्तवतीगेमंत्रे न वे नून भगवत एक यदतवेदिष्य कथम मे नव्यनि भगवान् मे तद् भ्रभी तुई तथा सम्मेत हो भाचो ये सुनकर के श्वेत के तो देखा ये तो हमको आदेश उपदेश नहीं किया हो सकता है मैंने पूछा नहीं अथवा उन्होंने कहा नहीं यदि कहेंगे उन्होंने नहीं कहा नहीं सुना है कहेंगे जाओ फिर गुरुकुल में जाओ फिर बारह वर्ष पढ़ो जैसे इंद्र को बत्तीसवीं बत्तीस वर्ष प्रजापति ने ब्रह्मचार्यवास करने के लिए कहा ये डर गया फिर हमें कहीं फिर भेजेंगे बारह वर्ष कैसे कहता है नवे नो न भगवंत ते अ तद हे ते ये भगवंत हमारे आचार्य गुरु ये निश्चय जान उनको मालूम नहीं है यदि हे तद अवेदिशन यदि उनको ज्ञान होता कथम में क्यों मुझे नहीं कहते लगता है उनको मालूम नहीं है इति भगवान से वह में तदप्रवी तो आप ही मुझे कहिए ऐसा कहने पर पिता कहते तथा सम्मय हुआ ठीक है हम बताते हैं करके पिता फिर उपदेश करते हैं पहले तो पिताजी का प्रवास जाने का था इसलिए गुरुकुल भेजा था अभी पिता समर्थ है आचार्य इसलिए कहते ठीक हम बताते हैं उक्तवती पितरि आह इतरो इतर इतर कौन है इतर कौन है इतर का धन्य कौन नहीं श्वेत केतु आह इतर इतर का धन्य आत उक्तवती पितरि आह इतर पिता इसे कहने तो पर अन्य ने कहा पुत्र ने कहा श्वेत ने नवे नून भगवत भगवंतगा तो पूजात गुरव पूज्य गुरुजने मम ये ये ते ते वस्तु न नवेदिषु ते जो मेरे गुरु है वे इसी वस्तु को नहीं जानते न नवेदिषु न विज्ञातवत नहीं जानते नूनमश्य टीका मैं तेजमज्ञान हेतुम उनको ज्ञान नहीं था कैसे पता चला यद अवेदिष्यन कथम में नावक्षन ये यद यदि यदि ही अवेदिष्यन यदि जानते होते अवि विदितवंत उनको ज्ञान होता ये तद वस्तु जो आप कहते हैं कथम में गुणवत् भक्ताय अनुगताय नाबकक्ष गुणवान में भक्त इतने सेवा करके उनके पास रहा भक्त होकर के अनुगत होकर के मुझे क्यों नहीं कहते न उक्तवंत तेना मान्य इसलिए मैं मानता हूँ लगता है न बीति नहीं जानते गुरुजी जी टीका में नन्न श्वेत के तुर गुरुणाम अज्ञानम आशिक्षाणु गुरुद्रोही प्रत्यवाही साब इतिहास क्या है श्वेत के तो शिष्य बारह वर्ष अध्ययन करके आया फिर कहता है गुरु को ज्ञान नहीं गुरु का अज्ञान कहता है तो गुरु का अज्ञान जो कहता है गुरु को ज्ञान तो नहीं गुरु नहीं जानते ऐसा कहने वाला तो गुरुद्रोही होगा पापी हो जाएगा इतिहाशंका भाष्य में अवाच्यम भी गुरुर्ग भाव अवादीत पुनर्गुरुकुम प्रति प्रेस यद्यपि गुरु गुरुनिंदा बड़े महापाप है गुरुर्ग भाव गुरु का नीचापन नीचा दिखाना ये अवाच्य नहीं कहना चाहिए छात्रकते कथे छत्र शीलम अशति छात्र छात्र छत्र है गुरुदोष आवरण छत्रम शीलम अस्य इति छात्र छत्रादिव न ऐसा सूत्र है छत्र कहा था गुरुदो गुरुदोष आवरण गुरुदोष आवरण है स्वभाव जिसका उसको कहते छात्र दोष हो तो नहीं देखना नहीं कहना चाहिए और ऐसे अंदाज करके उनको ज्ञान नहीं था ये जो कहता है तो गुरुद्व ही प्रापी होगा ऐसा कौन से अवाच्यम अभी गुरु न्य भावम अबाधित कह दिया डर करके पुनर्गुरुकुलम प्रति प्रेषण भेजा डरा फिर पिताजी कहेंगे जाओ फिर गुरुकुल रहो फिर ज्ञान होने के बाद आए हुए फिर बारह साल भेजेंगे इतने दिन तक आरती महिम नहीं उपस्थित होकर डर गए गुरु जी के पास फिर गुरु कहे जाओ <laughs> फिर तो नहीं गुरु जी और नहीं जाएंगे घंटी लगती बार बार उठना पड़ता है थोड़े दिन सोने का समय मिल जाए गुरुकुल प्रति प्रेषण भय से कह दिया अतो भगवान् स्तेवमे में मह्यम तद्वस्तु भ्रवीतु जिसे सर्वज्ञ तुम तो ज्ञाते न मिश्याद जिसके ज्ञान होने पर मैं सर्वज्ञ हो जाऊँ सबका ज्ञान मुझे हो जाएगा उसी वस्तु मुझे कहिए कथये तु कहिए उतः कहने पर पिता ने कहा तथास्तु सम्य ठीक है मैं कहता हूँ गुरुनाम अज्ञानम अतः शब्दार्थ अतः कहाँ अतो भगवान स्तव अतोक कहा था गुरु के अज्ञान होने गुरु को ज्ञान नहीं थे ए, इसलिए आप ही कहिए तो पिता कहते हम कहते ठीक है यथा टीका में यद विज्ञान सर्व विज्ञानम लभ्य तद् तद विज्ञानम जिसके ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाता है उसी का उसी की प्रतिज्ञा की गई एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा श्वेत केतु ने पूछा उसी वस्तु का उपदेश मुझे कीजिए जिसके ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाए मैं सर्वज्ञ हो जाऊँ प्रकटिकर्तुम उसको स्पष्ट करने के लिए प्रथम सर्वस्य सन्मात्र प्रति जानित पहले सब सन्मात्र है सारा ब्रह्मांड पदार्थ जितने सव सद्रूप है सन्मात्र है ये प्रतिज्ञा करते हैं सदव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्वितय तदक आहु रस दग्र आसीदेक द्वितय तस्माद्जात हे सौम्य इदमग्रे सदवासी एककमेवा द्वितीय सौम्य सोम अर्ति यूत्रुताय सोम अर्ति य सोम को प्राप्त करने के लिए योग्य होता है सौम्य यज्ञारह यज्ञ के लिए योग्य शुद्ध है पवित्र है पवित्र को सौम्य कहते सोमम अर्ति सोम को प्राप्त करने के लिए योग्य होता है यज्ञ के लिए योग्य पवित्र और कहीं कहते प्रिय दर्शन है सौम्य इदम अग्रे सदेवासितदम कह करके जो ग्रहण होता है प्रत्यक्ष दिखता है जितने गेय पदार्थ है अग्र का था पहले सृष्टि के पहले सतएवासी थी ये सारा ब्रह्मांड जो कुछ दिखता है नाम रूपात्मक प्रपंच अग्रे का थ सृष्टि के पहले सत एवासी थी सत ही था सत एव सत्य भिन्न कुछ भी नहीं था सतएवासी थी वो फिर सत्य कैसा है एकम एव अद्वितीयम एक ही अद्वितीय है एकम एव स्वगत सजातीय विजातीय तीनों भेद का निराकरण करने के लिए एकम एव अद्वितीय एकम स्वगत भेद नहीं एव सजातीय भेद नहीं और अद्वितीय कह करके विजातीय भेद भी नहीं हुआ, नहीं है श्लोक जिनको याद है बोलो स्वगतभेद भेद से भेदः वृक्षसगत भेद पत्रपुष्पला वृक्ष का भेद होता है भेदः वृक्ष से गोभेद पत्र पुष्प पत्रपुष्पल से वृक्ष का भेद वो होता है स्वागत भेद स्व अवय तो में वृक्ष के अवय पत्र पुष्प फलादि वृक्ष में पत्र पुष्प फलादि से का भेद रहता है वृक्ष में स्वागत भेद पत्र पुष्प फलादि से और वृक्षांतराद सजातीय अन्य वृक्ष ब्रिक्षा, वृक्षस्य से वृक्षांतराद भेद सजातीय एक वृक्ष में अन्य वृक्ष से भेद रहेगा उसको कहेंगे सजातीय एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से भिन्न है एक वृक्ष आम और दूसरे वृक्ष है पिपल कटहल सब समतें नहीं कटहल पान से कहते पीपल वृक्ष है नीम निम वृक्ष है नीम वृक्ष आम वृक्ष से भिन्न है भिन्न है आम के पेड़ नीम के पेड़ से भिन्न है किंतु दो पेड़ यदि नीम के होगे तो भिन्न है अभिन्न है नीम के दो पेड़ पहला पेड़ से दूसरा नीम भिन्न है अभिनय भिन्न है दो आम के पेड़ भिन्न है अभिन्न है भिन्न है एक नहीं एक होगा तो एक काटेंगे तो दूसरा मर जाएगा दो आम पेड़ है एक काटेंगे तो दूसरा रहेगा या मर जाता है इसलिए एक आम पेड़ से दूसरा आम पेड़ भी भिन्न है सजातीय है एक नहीं है तो वृक्ष से वृक्षांतराद सजातीय भेद एक आम के वृक्ष दूसरे आम के वृक्ष से भिन्न है क्या भिन्न है वो किस इसको क्या कहेंगे सजातीय भेद अच्छा आम के वृक्ष से आम के वृक्ष भिन्न तो हो गया किंतु पत्थर से भिन्न है क्या हैं वृक्ष पत्थर से भिन्न है या नहीं है ये जो भेद है उसको क्या कहेंगे बीजात्य भेद क्योंकि वृक्ष सजातीय पाषाण नहीं बीजा विजातिय शिलादित पत्थर से भिन्न है वृक्ष ये होता है बीजात्य भेद ब्रह्म में स्वगत भेद नहीं है सवयव वस्तु में स्वगत भेद होता है वृक्ष सवयव है क्या वृक्ष के अवयव है वस्तु में स्वगत भेद होगा ब्रह्म निरवय होने से स्वगतभेद नहीं है सजात भेद होगा एक वृक्ष से सजात्य दूसरा वृक्ष है सद ब्रह्म से सजात भेद आएगा यदि और एक साथ ब्रह्म हो एक सत ब्रह्म है और एक ब्रह्म हो तो सजात भेद आएगा ब्रह्म ने एक ही एक अमेवा भेद नहीं होगा और बिजात्य भेद होगा उससे बीजात्य कोई वस्तु है ब्रह्म सदरूप है सत का बीजात्य क्या होगा असत अच्छा तो मतलब है ही नहीं बंध्या पुत्र ससुभिषाण जो है ही नहीं उसका भेद क्या कहेंगे बंध्या पुत्र और सस विषाण और बंध्या पुत्र ये दोनों में भेद है या नहीं ये दोनों प्रसिद्ध नहीं तो उसका भेद अभेद क्या विचार करना सस्यषाण से पर्वत भिन्न है या नहीं सस से पर्वत भिन्न है नहीं सस यदि कहीं होता ना तो उसका भेद का विचार करेंगे जब सस्य है नहीं तो वेद के प्रतियोगी नहीं बनेगा तो सस्य से भिन्न कहने के लिए पहले सस्य सिद्ध हो जब प्रतियोगी यदि प्रसिद्ध नहीं तो उसका भेद भी प्रसिद्ध नहीं होता है ससु विषाण न अयम बंध्यापुत्र न एदम सस विषाण न ये वाक्य प्रमाण नहीं है ये सस नहीं मतलब सस कोई दूसरा होगा दूसरा कोई ये सस नहीं क्या अत्र बंध्यापुत्र नास्ती ये वाक्य प्रमाण नहीं अप्रमाण अत्र बंध्यापुत्र नास्ति कहने के लिए क्या सिद्ध होता है बंध्यापुत्र कहीं दूसरे देश में हो किस देश में है बंध्यापुत्र इसलिए बंध्यापुत्र नास्ति वाक्य प्रमाण नहीं बंध्यापुत्र अस्ति ये वाक्य भी प्रमाण नहीं है बंध्यापुत्र है कहो ये भी अप्रमाण बंध्यापुत्र नहीं कहो ये भी अप्रमाण है तुच्छ है असत्य है सत्य की बीजाती असत्य असत जब है नहीं तो उसका भेद कहाँ से आएगा तब तो ब्रह्म में स्वगत भेद है सजात्य भेद विजात भेद तीनों भेद में से कौन सा भेद ब्रह्म में है नहीं। कोई नहीं एक में बा द्वितीयम तद्येय क्या हो रसदे का क्या थे अन्य अन्य कहते हैं असद विधमग्र आशित पहले असत्य था बौद्ध लोग कहते इतना से ले लेंगे असद विधमग्र पहले असत्य था एक में वितय एकमे अद्वितय असत्य था तस्मा असत सज जायत असत्य से सत उत्पन्न हुआ इसको लेकर के बौद्ध लोग असत्य से ही तुच्छ शून्य से ही सारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई ओम